की राम, रामी है? राम राम राम। तू आज था था। नहीं से आज क्या है है। ना पहली तो राजा महाराजा कोई गश्ती थोड़ी रही ठेठ से राजा महाराज राज है तो सबका बाहर का किसी का नहीं इन्होंने किसी का नहीं है। बजे है देरे देरे देरे नहीं ये बनोरा सभी होता है फुट की डोरी होती है हम पढ़ाई में पढ़ाते थे हम फुट फुट की होती है है यानी ये ये ये खेत एक पढ़ा देते इसका होगा कैसे कैसे ना पेगा ना पेगा। है? इसका ना इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल गट्टा गट्टा इसमें जाता है काटा से जो है है वो से तक होगा कैसे ये ये ये ये भी भी लगेगा तब गट्टा लेकर के उसके बोला ना तो लगे ये डोरी तो लगेगी ये डोरी लगेगी और ये डोरी लगेगी डोरी होती है छियाठ मेगी वो डोरिया लगेगी फिर इसकी नबाई की भाई इससे तो कितना हुआ हरी से कितना ये वादी लग कर कितनी पाव से आते हैं उसका खेत पर जोड़ करके उसके बाद निकाल के उसके बीचा निकाल के बस यही जोमेट्री यही है वो तो ये तो है। हाँ पढ़ाते हैं आपके इन स्कूलों में से नहीं निकलेगा नहीं सर नहीं लकड़ा हो जाएगा मखान का निकाल ले। लेकिन ऐसी जो चीज़ आपको ऐसी कुछ चीज़ें लिखावट में नहीं किया वो थोड़ा आपको देना आपका के उसमें जो भी है, तो तो तो है सीधे खेत की नपाई भी है ये तो सब पढ़ाई में जाती थी पहले में सब पढ़ाई जाती है में ठीक है। है। है। तो से हाँ मिल जाएगा सब निकल जाएगा ये नहीं चाहिए सब पढ़ाई के अंदर ही है ये चीज वो बाबा सोना के ऊपर आठ कसक का एक चावल आठ चावल की एक रोटी आठ रोटी का एक माजा माचा माजा का एक चटा ध्यान कर वो इसके ऊपर ले गया भी तो नाप नाप दिया तो का तो थो थो तो तो लो कारण के तो लमाइ का वास है ना आपको छोटा हूं छोटा ना आपको पैमाने में आवे अपने ही आंगार हम्म बोलो आज पर आंगड़ू छोटा कोई नाप हो कि ना जोरी नजर आ ना जोवा में चावल होए पांच कसकस को चावल वो तो तोल में होगा हां वो तोल में नाप में या शेप के मायने ये तो आठ ने ए तोला ग्रे कोई है थोड़ा को ये। गिरे को एक गजर तीन थोड़ा गिरे का एक गजा गिरे आप एक बोलते हो आजकल आंगुलियों को तो कोई नाप नहीं करे और तीन अंगुल को देख ले ऊपर नहीं तो पर तीन अंगुल हो भी तीन अंगुल के ऊपर फुट मेल करके देख लो आप फर्क वगैरह वही है महाराज तीन अंगुल ऊपर से बोल दो कौन से ले आओ तरफ से 48 फुट 140 फुट हां के अंदर सब तो चीज जूटती जाएगी तो मान लीजिए कि वो सिर्फ आधा इंच की है तो क्या कहेंगे? वो क्या से लेंगे लेकिन अपने कही पढ़ाई के अंदर तो नहीं अपने पढ़ाई के आज आज कर सकता है वही बारह मासेक जैसे आपने ज़िये ज़िये ज़िये ये जो बनाया खेत ये मान लीजिए मैं ये खेत बनाता हूँ ये बिल्कुल तो इसको क्या कहोगे आप जो, जो पौन है तो ये इसके जो गड्ढे आएंगे और इसके आएंगे इनको जोड़ करके इनको गुणा करके, बाद में बार जाएगा उस तो हम तो जैसे कि अब हमारी पढ़ाई के हिसाब से कहेंगे कि जैसे ये लाइन सीती है तो ये 180 डिग्री है अब तो बिल्कुल ये सीधा हो गया तो ये 90 डिग्री हो गई और ये 90 डिग्री हो गई तो और लेकिन अगर ये हो गया इधर हो गया मान लीजिए साठ डिग्री और अब ये हो गई एक सौ बीस इधर तो ये एक सौ बीस हुआ और इधर ये साठाओ कर लो नहीं, नहीं मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं कहता हूँ मतलब ये इस तरह का अपने कुछ समझ ठीक है मतलब डोरी तो क्षेत्रफल निकालना लेकिन क्षेत्रफल नहीं निकालना मकान बनाना है बना सकते हैं ये पढ़ाई क्या तो मकान नक्शा वो दे सकते हैं दे सकते। जो है वो मकान का नक्शा आपको तो दे देगा दे। उसका देती का काम नहीं भी मकान की इमारत था तो देगा हर आदमी से वो भी नहीं दे देता तो अपना अपना कर्म है अपना अपना गंदा है जैसे बाहर काज चल रहे अपन लोग अपने को जेल ले जाकर के कोई काज काल पकड़ाया जाए तो क्या जानते हैं कि एक आपको तो कोई ऐसा अनुभव हुआ क्या कभी क्योंकि पढ़ने लिखने का काम करने वाले ये भाट लोग भी रहे ये भी पोथी लिखते हैं तो लिखते हैं मगर ये तो पढ़ाई नहीं बाहर चलते हैं आप लेकिन कोई ना कोई तो पढ़ाई तो होती होगी वो पढ़ाई क्या उनकी बहुत समझते हैं मत लगाओ नहीं भी वो तो किसी को सिखाना पड़ता है वो तो कभी कोई मौका पड़ा ऐसी देखते हैं उसमें कोई कान उसका पढ़ाई बहुत पढ़ सकती अपन भी नहीं पढ़ते उनको वापस ही पढ़ाते में, किसी दूसरे से क्योंकि आपा कौन समझा देताली बेटा केली आपा राम जी कहा मुझे लगता है, है कि तो उनमें है। है है। बाद में फिर की क्योंकि पटन पाटन के अंदर तीन ही लोग रहे मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनिया और तीन के अलावा पटन पाटन में कोई तो तो तो आपस में इसी किस्म के प्रोफेशन में जो अंतर बाकी तरह के जरूरत है कि महाराज आपने ब्राह्मण विद्या ब्राह्मण को जो भी करा और दूसरों को जीते लेने याद जाएंगे तो आप लोग है है तो तो तो तो तो तो तो तो वो वो वो वो वो भी भी का बच्चा को को को चाहे मैं देने ना काम है जो देना पुरानी है ना तो मैं जान के तो हर है, का बाबूजी, यज्ञ होता यज्ञ से दृष्टि होती है दृष्टि से अन्य उत्पन्न होता है, ये होता है। तो देखो कई यज्ञ हो रहा है इसमें दृष्टि कैसे होगी तो थे थे थे। तो तो एक बताओ आपका इतना अनुभव है पठन पाठन के लिए अब भी आज के लिए प्रौढ़ की जैसे बहुत बात करती है तो आपकी पढ़ाई लिखाई से इतनी बात को हमको समझ में आई कि भई बनिए के काम की काम बनिए के हिसाब साथ फिर हिसाब किसान का जितना भी काम है तो उसमें चाहे जाती हो जा ब्राह्मण की शिक्षा अब ये जैसे हो गया अब मान लीजिएगा आपसे कुछ एक फ्रॉड शिक्षा का जो अब जो काम का उसके अंदर पढ़ाने के लिए अपने को कुछ तरीका सोच लेना चाहिए तो कुछ तरीका सोच सकते लेकिन यह तो तो यही मतलब नहीं नहीं तो दो है जो है जो चीजें ये मान उनको इतनी जरूरत नहीं है कि उनको पूरा कोई व्यापार में जाने की लागत को पढ़ लेना दश्त कर लेना किताब को पढ़ लेना ऐसा कुछ आप तो पढ़ लिया आपका ऐसा कुछ सोच के आप प्रोग्राम बना सकते हो कि भाई फ्रॉडम को तैयार कर सकते हैं तो तो, प्रोड, तो इसमें बाबूजी तैयार हो जाएंगे पढ़ाने वाला चाहिए ये जो बाहर की जो पहली दूसरी की क्लास जो पढ़ते हैं ना इसको भी संडेह से पढ़ाने वाला होगा शिक्षक तो इसमें से वो तो तैयार हो जाए और इसमें बहुत सक जाएंगे हमारे ए सी दुकानों तो में कक्का में इसमें तो उल्टे पड़ जाएंगे, जाएंगे। और इसके अंदर सरलता से होना चाहिए वो ये नहीं कि इसको खोलती है आ तो बाबूजी आ गया तो क्या खोलते नहीं तो वहाँ तो से देखते हुए ये छोटे बच्चों की शिक्षा को इस शिक्षा के अंदर तो यही तो चीज़ें हैं कि किताब को नाम बांटना, नाम पढ़ना नाम लिखना मान लो ये काम आपको दें, है आप करो देखें, तो आप आज के अध्यापक से ज्यादा सफल कर सकेंगे अपने अनुभव के आधार पर। कर तो सकेंगे मगर हमारे को इतना टाइम नहीं है मान लो टाइम मिल जाए तो टाइम मिल जाए तो हम ले सकते हैं करा भी सकते हैं हमारा जो गाय तो वो रहती है हम तो ज़रा ज़रा था बच्चों को तैयार करते जो बड़ों को भी प्यार करने में तो कोई तो नहीं लगती है ये चीज़ होता है मगर असर वही होना चाहिए कि जिसका असर पड़े अध्यापक भी वही हो होना चाहिए कि जिसका असर पड़े बच्चों के ऊपर या पड़ोड़ों के ऊपर उनका असर पड़े।, पड़े आपके हिसाब से मतलब शिक्षा शिक्षा देंगी ये महत्वपूर्ण नहीं होगा शिक्षा देगा ये महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है इसके ऊपर मुनसर ज़्यादा करेंगे मुख्य शिक्षक कोई पद्धति लेके चले तो काम नहीं, नहीं चलेगा तो मुख्य जो शिक्षक है काम को करता जरूर होना चाहिए।, चाहिए काम को चलाने वाला होता है गायों को आप उतर दिया गायों को जितने उसको गाया चिराने का लक्ष्य नहीं है तो वो को जीत के लेके आएगा और वो उसका दुआड़ा तो तो थे कतुर तो होगा तो सब लोग उसको झों झुला करके ढीलों में ढीलों में सब जगह जमा घुमा करके उसको दबाते हैं आजकल की ऐसी शिक्षा होती है जब आगे को गुड़ों मानने की बात ही नहीं स्कूलों के अंदर भी आज ले जाओगे कि सब जगह लापरवाही स्कूलों में करें घरों को पोता तो दीदी यार इतना भी नहीं वो फोर्स पूरे ही नहीं होते हैं उसके फोर्स पूरे ही नहीं होते हैं और अप्रीक्षा लेने के लिए बेहतर हरफ्रेस्ट्रक्चर के अंदर आपका रिजल्ट जो बनाने में रह जाते हैं अपने अपने स्टूडेंट से निकाल देते हैं फिर वो आदमी जाकर एकदम दम हो जाते हैं बहुत चीज़ आती है। ते ते है था था। तो रहा। तो है इसमें ते का ना? कोई जो पढ़ाई को जो पुरानी पद्धति देखें नहीं पुरानी की पद्धति की लागू मत करो रोड शिक्षा के लिए तो आए लागू कर दो बने आए और बच्चों को पढ़ाने वाला जो हुए ना तो आपके पैर की छूट हुई जो पढ़ाई की जो नहीं, मकान को आप बनाओगे तो नीचे नींद मजबूत करोगे तो वो मकान कभी इस मकान का कभी भी नहीं दूर होगा सामान तो वो कराए काम करने वाला सबूत होना चाहिए सामान तो पूरा कैसे नहीं होता है के से तो है पूरे पूरे हो हो जाते जाते हैं हैं इनके एक बात इसके आपकी पढ़ाई अधिकांश लोग मौखिक अच्छा जो फ्रॉड है अब उसके पास लिखने का बहुत बड़ा अभ्यास नहीं हो तो भी कोई हर लेकिन मुख का अभ्यास अगर उसका हो जाए तो उसको काफ़ी लाभ हो सकता है काफ़ी लाभ हो सकता अभी मुख्य का हो जाएगा तो वो लिखना भी आ जाएगा उसको आपके पास जो सारा कार्य है वो मौखिक पद्धति से लेखन की तरफ जाना है कोई ऐसी थोड़ा सा कभी आप वक्त निकाल के सोचिए देखने कि लिए अब आज की जरूरत थी उस वक्त की जरूरत आपको मान लीजिए जरूरत थी प्याज के बट्टे की कोई जीन्स के मतलब खरीद और बिक्री की बात थी। वो की वो बढ़िया के काम की चीज़ के अब अपने पास जैसे तरह का आदमी आ रहा है उसको हर एक बढ़िया तरह का काम की शायद जरूरत नहीं है लेकिन दूसरी तरह की काम की जरूरत है पहले अपने मतलब तो सोड़ा आने के हिसाब से 50 तरह के हिसाब बने हुए हैं अब अपने पास 100 तो पैसे का रुपया हो गया तो किसके भी हिसाब बन सकते हैं ऐसी बात के नहीं बन सकते और जिनको याद कराने से काम चल सकता है तो ये अपन ऐसी कुछ मेहनत कर सकते हैं तो जैसे हमने वो किताब बोली पुरानी किता लाए थे वहां से अंदर जो सब तरह के जो हिसाब थे देखे हमने एक दिन में चार आने मतलब तीन आने या पुणे चार आने तनख्वाह है तो सत्रह दिन में कितनी तनख्वाह हुई कितनी मदद देना पड़ेगा कुछ इस तरह का है तो है तो वो पहाड़ों से संबंधित थी सारी चीज़ें मतलब पहाड़ों से हि जाएंगी लेकिन उसमें चीज़ें ऐसी ली थी कि जो बढ़िया के काम की थी तो अधिकांशतः अब ब्याज के जितने हिसाब फड़ाए गए वो सब ब्याज के फड़ाए गए अब हिसाब तो वो का वही है लेकिन आप ब्याज के नाम से कहो तो लोग समझने को तैयार नहीं लेकिन आप रोज़मर्रा के काम के हिसाब से कहो मान लीजिए कि भेड़ है मान लीजिए और उसके ऊन का हिसाब है उनको करने को जो तो भेड़ पालता है वो सब हिसाब करता ही है लेकिन उसी हिसाब को अगर हम समझ के ब्याज की पद्धति के अंदर उसको अगर डाल दें तो हिसाब अब उसमें हम ब्याज का नाम नहीं लेंगे हम ऊन का लेंगे मंडी के ऊपर अब जिस तरह से हिसाब रखा जाता है तो मंडी के हिसाब से लेंगे ताकि जो आज आदमी काम कर रहा है उसको ये लगे तो सही कि भई ये मेरे काम की चीज़ पहले तो बढ़िया को लगता था कि मेरे ये काम की चीज़ इसलिए आपके पास आता था अब हमारे पास भी दरअसल जिस तरह से समय बदला क्योंकि तो ये मैंने देखा उस किताब के अंदर भी समय बदलने के साथ के अंदर उन्होंने जो गणित के जो सवाल जो पूछे जाते थे वो सवालों को भी बदल दिया अब उसके अंदर मैंने आपको आज वो पढ़ के सुनाया था के मतलब तो रानी थी जो सेज में उसके तो सेज में सोई तो तो उसके कितने कितने सोने से मोती गए गए गए फलाने फलाने फलाने हो फलाने हो, हो तो लोग हार में कितने मोती थे तो, तो, कभी और तर, तो और जीज़ी तर मोती हमारे पास है उसके चार सौ पिछहत्तर एक बार चार सौ छिहत्तर एक नार पूजन को चाली पूजा तो तो एक ही फूल ले आई ध्यान के बस कितने फूल थे निर्व्य फूल थे तो अब ये सवाल तो बनाए ना तो ये सवाल बनाए इसलिए कोई पूजा में जा रहा है उसके लिए बनाए लेकिन यही सवाल आज जो रोज़मर्रा अपन काम करते हैं उसके भी तो है तो उसको आदमी को लगे कि ये मेरे उपयोग की चीज़ है पहला चीज़ तो ये समझो कि देखो बात इसका लड़ता है अब उसको आप पूछोगे जब तो बोल रहे हैं कि दो रुपए रोज प्रतिदिन आदमी को दिया जाता है तो पाँच मजदूरों को क्या देगा बढ़ गया वो थोड़ा चक्कर के अंदर क्योंकि तो वो गृहकार तो आया नहीं उसके। और अब वो पागे उसको रिटर्न पूरे होगा तो उसको फोर सीख कर देने वाले को उसको देगा देगा कई जगह उसको दिखा देगा अरे बोल पाँच दुआ किताब अरे फट बता देगा ऐसे अभ्यास कराने वाले कमजोर हो गए बच्चों का कोई कसो नहीं मैं हर बार ऐसा अच्छा लगता है कि हर बार लोगों ने इस बात की मेहनत करी है कि अभी वक्त के साथ के अंदर मैं किस तरह के सवाल दूँ किस तरह की चीज़ पढ़ाऊँ तो अगर अपन भी जो मेरे को अनुभव है तो आपकी पढ़ाई का जो सबसे बड़ा लाभ जो हमको समझ में आता वो समझ में आता क्योंकि आप तो तीन साल के अंदर अंदर एक आदमी को इतना तैयार करने की आपकी योग्यता है जिसकी जरिए उसकी जिंदगी का पूरा काम लिखने से पढ़ने से गिनने से नापने से तो तो तो से उसके काम को वो कर देता है यही आदमी की जरूरत है अब उसकी जगह पे भले हम उसको सोलह साल पढ़ाए थे अठारह साल पढ़ाए थे तो भी उसके जरिए अच्छा तो अब इस शिक्षा के उपयोग में करने के लिए मतलब आप लोग भी अभी जो नई जरूरत है उस जरूरतों तो तो पर कुछ तोज्जह देखिए और कई खास देती है खिला रखे करने के आप थोड़ा माना आज। तो, ये होता है। कहीं है। तो आज, को को बोर आज, क्या तरह का आज अब हिसाब होता है कि एक धनी के सत्रह से पच्चीस रुपए का खाता था चार साल का अच्छा वो मेरा आज का हुआ था अच्छा उसने सत्रह से पच्चीस रुपए में अब वो भी नहीं दिया नहीं देगा जब उसके पैसे जमा का होगा नहीं होगा चार साल होगा दो रूपये सैंकड़े का अब चौंतीस रुपया ब्याज का चलता है मावारी महावारी सुनता है उसका वहाँ चुका सकता वादा तो उसका ब्याज के ब्याज पर है मगर ब्याज के ब्याज पर लगा हुए तक तो वो सूट ही नहीं सकता है मगर नहीं ये असल ही जोड़ लो आप तो चार साल का एक साल का चार से आठ रुपए हो गया ऐसे करके चार साल का रामजी के का आदमी देख लो तो आप चौथी से रुपये उसके दाँच के बन जाते हैं ऐसे करके वो चौथी के रुपये उसके अंदर कर दिया तीन हज़ार चार सौ जब डाँच थे कि उसके चूसी रकम बढ़ गई अब वो कहता है कि गल रुपये वो बेवा है पति थे उसका दाँच मर गया पति मर गया और अब उसकी कोई सुनाई नहीं लेते हैं क्योंकि आदमी वालों की तो कहने वाले बहन जी बहुत मिल जाते हैं तो आप जानते हो पक्का गुंडा गाँव है तो अब उसको कोई देखे नहीं जब मैंने क्या ये तू कौन सी अदालतों में जाएगी और कौन तेरी उम्र सुनाई करेगी और तुम फिर इसके साथ के अंदर ये चार साल मियाद पार है तीन साल का खाता जाती है गवर्नमेंट इसको बैंक दे दी कि मियाद के बाहर है तो क्या करेगी इसके ऊपर जब मैं सभी बातों को सोच करके और अब उसका फैसला दे रहा हूँ तो बोल पढ़ के तो क्या चाहता है तो क्या इसलिए तो मेरे से नहीं उभरता क्या चाहता है तो तुम इसका था कि जैसे सोई दो पाँच आदमी को बैठा दिया देखो तो भाई पाँच आदमी तुम पंच हो क्या चाहते हो इसकी स्थिति तो ये है अरे इसके ये चोटी तो से रुपये गिर गया है अब बोलो तुम क्या चाहते हो बोलो इसका हिसाब करो अब वो आदमी ये कहते हैं कि जी रामदेगा आश्रनी महाराज आपके जटे से ही करो आपके जटे से ही करो जब तो मैंने देखा जो अभी ये बेचारी कहाँ रोती करेगी आगे और कौन देगा आज तो वो कहता कि करने है कि कन्न नोट नगर तक तेरा उतार है बट मैंने उठा करके मेरे दोस्त तेरे को बढ़ गया अब मैं इसका फैसला करता हूँ तुम एक चौतीस रुपये की जगह एक हजार नगर में के सौंप अभी छोटी से रुपए का एक मांगना कोई नहीं क्या चाहता है तुम तो जब आठ दिन की मोहलत मोहलतर हाँ। हाँ। को लेकर और आपको तो एक हज़ार रुपये इसको मैं दे दूंगा और मेरे इस खाते को आप साफ कर देंगे ठीक है आठ दिन के अंदर नहीं लाके दे दूंगा तो ये चौंतीस सौ चौंतीस सौ रुपये का इस टाइम नया ला करके में, में मेरा कोई उजयन नहीं ये फैसला दे करके और आज दिन की मोहलत दी है तो अब उसकी चो तो की जैसा होगी तो वो आठ दिन में हज़ार रुपये ला दे देगा जब तो उसकी चिल्ला रहती है और उसको जा जा तो क्या बेबा तू क्या जाती है तू हज़ार रुपये से अपनी करेगी क्या लेन देन में घर आया तेना पति तो मर गया उसका दिया हुआ ले रहे मेरी मेरे आई थी आए थे याद को ही नहीं गिर गया सारा है अभी इसमें देख लूँ तो। <laughs> वो करके मैं आया ही था फिरने में आपके असली सभी का बंदा है तो वो मैं भाई सर तो करूँगा मगर हूँ मैं भोजन करूँगा और पाठ पूजन करूँगा भगवान का नाम लिखूँगा कुछ तो मेरे को घंटा डेढ़ घंटा लगेगा तो मैं कर सकता हूँ और मेरे पीछे कोई काम नहीं है मैं कर सकता हूँ क्योंकि चार मेरे पास इतना ही है वो लोग इतना आदमी समझ करके याद करते, करते हैं तो मैं जरूर चलूँगा अब तुम सेंटर चले जाओ वो मैंने जरूर डाल दिया मैं जो तुम सेंटर चले जाओ मैं एक घंटे में तुम्हारे पास टे आ जाऊँगा मगर मेरे को वापस यहाँ जा करके डालना पड़ेगा तो ये स्थिति है ये वादा करके कितना Oh no